कार्ड उसके हाथ में है अंततः इसे तो छपकर आना ही था बड़ा सुंदर और अपनी संस्कृति की सुगंध से ओतप्रोत कार्ड भारत में छपवाया गया था वह फूली नहीं समा रही थी और सोच रही थी कि हमारा अपना भाव ही दूसरी संस्कृतियों और सभ्यता के प्रति नकारात्मक है यो इन लोगों का हृदय तो कितना विशाल है क्या हुआ अगर वो आयरिश है कोई और इटालियन हंगेरियन यह जर्मन भी होती तो क्या हमें अपने मन का द्वार खुला रखना चाहिए फिर समय तो बहता ही है पानी की तरह ढुलकता हुआ हम में इतनी शक्ति कहा कि घड़ी की सुइयों को पकड़कर रोक लें या फिर पीछे घुमा लें और सब कुछ अपनी संस्कृति में कील की तरह ठोक दे सरिता ने कार्ड को उलट पलट कर देखा और लाकर रसोई की शेल्फ पर रख दिया क्योंकि उसके हाथ और ध्यान दोनों रसोई में थे वो से आराम से और पूरे मन से पढ़ना चाहती थी बच्चे पैदा होते हैं और माँ बाप उनकी शादी और यहां तक कि उनके बच्चों तक के सपने बुनने शुरू कर देते हैं उस पर हमारी प्रकृति और संस्कृति कुछ ज्यादा ही स्वप्न जीवी है हम वास्तविकता में कम और सपनों में ज्यादा जीते हैं और लड़कों के लिए तो मजाक में ही सही पर एक गोरी मेम हमारे जहन में रहती है यह हमारी दास मानसिकता ही है कहीं उसे याद है भारत में जब उनका नौकर रामचरण गोवा से एक जर्मन लड़की को ब्याह लाया था तो पड़ोसी ने कहा था जो काम नीरज जी नहीं कर पाए नौकर ने कर दिखाया वो उनका मुंह देखती रह गई थी कि वो कह क्या रहे हैं सरिता हतप्रभ सी होकर इस कटोक्ति को मेहमान नवाजी का कड़वा घूट बनाकर गटक गई थी पर यहां तो ये कोई शाबाशी वाला काम नहीं था समय और स्थिति की मांग थी धूप और छाया का प्रभाव था जैसा वातावरण मिलेगा वैसा ही तो पौधा पनपेगा वो रुकने वाली गाड़ी निकल चुकी थी अब तो केवल हरी झंडी देने का अधिकार बचा था अपनी टांग अड़ाकर भविष्य की हड्डियां नहीं तोड़वानी थी पर ये सब वो क्या सोच रही है और क्यों सोच रही है सरिता काड़ की इबारत को कई बार पड़ गई दो पाटों के बीच फंसी हुई बेबस और असहाय पक्षी की तरह खामोश एक बारगी लगा जैसे किसी ने उसके पूजा के कलश को पैर से ठोकर मार दी हो बाहर से सभी तामझामों से सुसज्जित भारतीय शादी का कार्ड अब अंदर से अपनी काली सूरत लिए उसका मुंह चढ़ाने लगा था उसमें दो शादियों का ब्योरा था एक भारतीय ढंग से और दूसरी क्रिश्चियन रीति से आर में लड़की की मां का नाम लिखा था उस माँ का नाम जिस माँ का सरनेम बेटी के सरनेम से अलग था क्योंकि बेटी पहली शादी से थी और अब माँ दूसरी शादी वाले पति के साथ थी सरिता के अंदर बाहर एक अंधड़ अपने पूरे अंधेरों के साथ उबलने लगा उसे लगा वो किन्ही चकर घिन्नियों में कुएं पर चलने वाले रहट में फंस गई है और चक्कर पे चक्कर काट रही है उसे कब रुकना है और कहाँ रुकना है उसे कुछ मालूम नहीं उसे लगा वो किसी से फोन पर बात करे नीरज को फोन करे या बिटिया को पर वह उनके अपेक्षित उत्तरों के वार्तालाप में धसती जा रही थी नीरज कह देंगे तुम खाम खां अपने आप को अंधेरों में घसीटती रहती हो साधारण स्थिति को भी असाधारण बनाकर अपने आप को सजा देती रहती हो क्या हो गया अगर लड़की ने अपनी कम अकल से यह नमूना दिखा दिया या दोनों ने मिलकर भी किया हो तो भी क्या यहाँ शायद ऐसा ही होता होगा दोनों मिलकर सब कुछ कर रहे हैं तो ये भी सही बेटी कह देगी अब क्यों बि जब उन दोनों ने साथ साथ रहना शुरू किया था तब रोकती तो शायद आज ये नौबत ना आती होने दो अब सब सब कुछ हंसी खुशी के साथ उन्हें क्यों महसूस करवाती हो कि तुम्हे बुरा लगा है बल्कि ये महसूस करवाओ कि तुम्हें कोई परवाह नहीं उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस सबको यूं ही जाने दे जब ये कार्ड इंडिया जाएगा वे लोग कैसी कैसी बातें करेंगे बड़ी बनती थी अपनी संस्कृति अपनी थाती को संभाल कर रखना चाहिए अब पता चला इस कार्ड से तो लगता है बच्चों ने माँ बाप का बिल्कुल पत्ता काट दिया जाने कब से साथ साथ रह रहे होंगे हमारी तो समझ में नहीं आता इतने साल इकट्ठे रह के शादी के लिए बाकी रह क्या जाता है अरे ये तो बस दुनिया की आंखों में धूल झोंकने जैसा है फिर कोई कहेगा वो बिचारी सरिता के बारे में सोचो उस पर क्या बीत रही होगी और नीरज अरे छोड़ो नीरज की वो तो पहले से ही फक्कड़ है उसे क्या फर्क पड़ना उल्टा वो तो उन मेमो और उनकी सहेलियों को जकड़ जकड़ कर मौज मारता होगा उसे तो अपनी खिलन्दियों से मतलब है कल्चर वल्चर जाए भाड़ में मुसीबत तो बिचारी सरिता की है पता नहीं कितना टूटी होगी ओ, क्या क्या सोच रही है उसे लगा वो पागल हो जाएगी अभी तो ना जाने क्या क्या होना है शादी तक उनकी और अपनी रस्मों का चूरमा बनाते बनाते वह तो हलकान हो जाएगी उस पर ये कि सब कुछ हंसते मुस्कराते रहकर करो नहीं तो बेटे से हाथ धो बैठो फिर उसने अपने आप को झटका दिया उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए आखिर अपने बच्चों की खुशी है बच्चों की खुशियों के लिए जमीन आसमान एक कर देना तो माँ बाप की नियति रही है पर बच्चे एक दिन क्यों इन संबंधों में लेन देन शामिल हो जाता है कभी कभी हम दो दिशाओं के बीच किनारे ढूंढने लगते हैं पर दिशाएं और सीमाएं अपनी तरह से अपना वितान बढ़ाए जाती हैं और हम हैं कि ध्रुवतारे की तरह एक टक देखते बस स्थिर रह जाते हैं जितना वह सोचती उतना ही डूबती जाती है क्यों इतना सोच रही है इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देना ठीक नहीं है स्वयं उसने कई बार अपनी पुरानी संस्कृति की कई दकियानुसी बातों की खिल्ली उड़ाई है क्या यह उसी में से एक नहीं है पर जब बात अपने पर आती है तो न जाने क्यों इतनी बड़ी लगती है बेटा कुल चलाता है वंश आगे बढ़ाता है इस बात को लेकर उसने सदैव बड़े बूढ़ों से माथा टकराया है इतनी बड़ी दुनिया में अगर बाप के नाम और गोत्र को उठाने वाला किसी का बेटा पैदा ना हुआ तो क्या बेटी अपने घर चली गई और नाम गोत्र सब छोड़ गई तो ये सब बातें इतनी बड़ी दुनिया में कितनी बेमानी हैं? पर आज क्यों सब ऐसे लगता है जैसे किसी बड़े अजगर ने मुंह खोलकर उसे अपना निवाला बना लिया हो पर नहीं ये बिल्कुल अलग बात है बेटे की शादी के कार्ड पर मां बाप का नाम तक ना हो एक बार तो उसे लगा कि उसे बेटे और बहू को दाद देनी चाहिए कितनी संजीदगी से करीने से और बड़े ही चातुर्य से मक्खी की तरह माँ बाप को बाहर निकाल दिया है यह हम दोनों का विवाह है कार्ड बनने से पहले बेटे से बहस हुई थी इस बात पर, पर बेटा उसमें दो परिवारों का मिलन और माँ बाप का अस्तित्व तो रहना ही चाहिए ना दुनिया को क्या ढिंडोरा पीटकर बताना चाहिए कि मैं आपका बेटा हूँ वैसे नहीं पता क्या किसी को लेकिन हमारे संस्कार कितनी बार कहा है ये संस्कार पीछे छोड़ आए हैं आप और हम हम यहाँ के हैं और यहीं के कायदे कानून संस्कार सभ्यता हमें निभानी चाहिए नई दुनिया नया जीवन आपने तो जी लिया अब हमें जीने दीजिए मैं क्या तुम्हारा जीना रोक रही हूं? वो अंदर से भर आई थी और एक लंबी हूं के साथ फोन का चोगा रख दिया था ऐसी कितनी ही सुरंगों में से उसे रोज गुजरना पड़ता है बाप से बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी उनकी ऊंची दहाड़ उन्हें डराती है बाप तक संदेशा भी मां की ही पीठ पर चढ़कर पहुंचता है जितना भी हम इन्हें छोटी बातें कहकर नकार दें कहीं इन्ही छोटी बातों के कंधों पर बैठकर रोज की जिंदगी खिलती है यही बातें जिंदगी की वे चौकटे हैं जिन पर जिंदगी टिकी रहती है आज कई घरों की छतें फुरभुराती हुई इन कमजोर चौकटों पर खड़ी लंगड़ी लंगड़ी खेल रही हैं। उसने कार्ड को उठाकर अलगनी पर रख दिया रखते रखते उसने फिर सरसरी नजर से देखा विश्वास नहीं हुआ कि ये उसके अपने बेटे की शादी का कार्ड है जिसे लेकर इतना बिसूरना चल रहा है उसकी समझ में नहीं आया कि वो कैसे ये कार्ड नीरज को दिखाए जैसे उसे किसी सगे संबंधी की शादी का प्रसंग उठाकर शादी में जाने की इजाजत मांगनी हो इस कार्ड को दिखाने पर नीरज की ओर से लौटते सलाप उसे स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं भुगतो अपने लाड़ प्यार का नतीजा नतीजा मैं ना कहता था इसे रोको इन विदेशी बिल्लियों को मिलने से आज तुम्हारी शह का नतीजा सामने है क्या तुम नहीं रोक सकते थे वो फरियादें तो तुमसे करें और निजात मैं दिलाऊं तुम कभी बीच में पड़े होते तो शायद आज ये ना होता जो हो रहा है अब मैं क्या कर सकता हूँ सब कुछ तो हो गया है अब या तो भुगतो या हट जाओ उनके रास्ते से तो क्या छोड़ दो उनको उससे क्या अंतर पड़ेगा तुम छोड़ो या ना छोड़ो वे तो उसी परिपाटी पर चल रहे हैं ये तो नगाड़ा बजा है युद्ध का बिकुल हमारी और से बच भी गया तो क्या होगा कैसे बाप होता तुम जैसा भी हूँ कम से कम उनकी चिरौरिया करने वाला बाप नहीं बन सकता घर में खुशी आने वाली है इसे इस तरह क्या हम नहीं सोच सकते तो बटोरो ना चारों हाथ से ये खुशियां रगड़ो नाक जमीन पर इसीलिए तो सब कुछ छोड़कर आए हैं बच्चों की जिंदगी बनाने चले थे लगता है अपनी भी गवा बैठे सरिता देख रही थी नीरज की नाराजगी एक गंभीर उदासी में बदलती जा रही है वह वहां से उठकर गुसल खाने में होने चली गई, जैसे अभी किसी युद्ध के मोर्चे की तैयारी बाकी है। आज तक सब चलता रहा, अंदर ही अंदर ही ये खलाओ बढ़ रहे थे किंतु अब धीरे धीरे बीच के सेतु भी कमजोर पड़ गए थे और ये बिखराव एक भयानक रेगिस्तान से फैलते चले गए उसने अपनी ओर से हर अवसर पर बचाव करने की कोशिशें की जितना खप सकती थी अपने आप को खपाया कोशिश करती रही कि सब कुछ जुड़ा रहे प्रयत्न किया कि उनकी खुशियों का हिस्सा बनी रहे मन ही मन जलती भूनती भी उन्हें आशीर्वाद ही देती रही इस बेलाग बेशर्म संस्कृति पर लानत फेरकर, जैसे अपने बेटे को जाल में फंसाया शिकार समझती रही हां वे इतने नाजान है ना कि कोई भी उन्हें फंसा सकता है फंसना ना चाहें तो कोई नहीं फंसा सकता नीरज ठीक कहता है वास्तव में इन सब के पीछे अपनी ही दुर्बलताएं नाकामियां और हीनताएं छिपी होती हैं जिनका शिकार हम सब समय या कुसमय होते हैं हम भी हुए हैं इसमें इनका भी क्या दोष है वे यवन की उस दहलीज पर हैं, जहां घर संस्कार या अपने देश का कोई भी नियम उन्हें कारागार सा लगता है क्योंकि यहाँ की सभ्यता संस्कृति यहाँ की जमीन उन्हें आजाद पंछी की तरह उड़ने की आजादी देती है इसीलिए वे घर से भागते हैं मैं समझती हूं एक तो पीढ़ी का अंतर ऊपर से देशांतर यही नहीं उनकी अपनी उम्र जनित मूल और मर गया या कुंद हो गया विवेक आज उनमें से सभी पुराने संस्कारों के चिन्ह मिट गए हैं और उसकी जगह ये नया कूड़ा करकट जमा हो गया है अब क्या करना होगा कुछ तो सोचना होगा करना क्या है जो करना था वो कर चुका है उसने तुम्हें ही नहीं सारे सर्कल और इंडिया में भी यही कार्ड भेजा है तुमसे लिस्ट ली थी ना उसने सबकी हां तभी रोक लेती और कहती कि अपनी तरफ से कार्ड हम बनवाएंगे ये मैं कैसे कह सकती थी या कहिए कि कह नहीं सकती तो आप क्या कर सकती हो अब देखो और इंतजार करो उन जूतों का जो फोन की घंटियों के साथ बजने वाले हैं क्या कार्ड बनवाया है साहबजादे ने जॉन और जेनी 21 जून उन्नीस सुबह 10 बजे अपने विवाह पर आपकी उपस्थिति के आकांक्षी हैं चर्च इग्नेशियस बिकॉन स्ट्रीट शिकागो आरएसवीपी 15 मई उन्नीस मिसेस एना क्रिस्टोफर केयर ऑफ चर्च इग्नेशियस बिकॉन स्ट्रीट शिकागो आर 15 वी पी पंद्रह मई उन्नीस सौ अट्ठानवे केयर ऑफ चर्च इग्नेशियस मुझे बतलाओ कहीं से भी यह हमारे बेटे के विवाह का कार्ड लगता है उसने अपना नाम तो पहले ही बदल लिया था ये कहकर कि इन लोगों को हमारा नाम बुलाना नहीं आता और नाम को इतना बिगाड़ देते हैं कि आदमी अपने आप को ही ना पहचाने दूसरी दलील दी कि नौकरी मिलने में आसानी होती है हमें हमें ही बनाता रहा। वास्तव में वो तो सब अंदर सब अंदर-अंदर अपने आप को और इस के लिए तैयार कर रहा था हमारी नाक के नीचे हम ही समझ नहीं पाए अब कहते हैं जनाब जीवन में ऊपर उठने के लिए विदेशी बिल्ली से शादी जरूरी है हम मोड़मती ही उसकी चालाकियां समझ नहीं पाए, बस गाहे बगाहे आने वाले उसके फोनों पर ही तुम निहाल होती रही पर गलतियां तो हमने भी की हैं ना नीरज क्या सिर्फ फोड़ दिया हमने उनका उनके लिए अपना घर देश माँ बाप सगे संबंधी सब छोड़कर आए पर तुम्हें याद है नीरज हम जब पहले पहले आए तो यहाँ की जिंदगी का हिस्सा बनने के चक्कर में हर वीकेंड में इन्हें घर अकेले छोड़कर चले जाते थे क्योंकि पार्टियों में बच्चों को ले जाना मना होता था हम भी तो उस भेड़ संस्कृति का हिस्सा बनना चाहते थे और तुम भी यहां के रीति रिवाजों की दुहाई देते थे मुझ पर दोष लगा रही हो दोष तुम्हारा या मेरा नहीं उस समय की मांग का है जो हमने पूरी की हालांकि तुम जानते हो कि मेरा मन अंदर ही अंदर रोता था और मैं कई बार तुम्हें पार्टी से जल्दी खींचकर घर ले आती थी यहाँ आए तो इस जिंदगी का हिस्सा तो बनना ही था हमारे घर आने तक बच्चे टीवी देखकर सो जाते थे धीरे धीरे बच्चों ने अपने उस अकेलेपन में अपने आप को तलाश लिया था आज वही तलाश अपना मूर्त रूप धारण कर रही है जो सचमुच खलता है पर तब हम पार्टियों में शतरंज ताश खाना पीना चूहलबाजियों में व्यस्त होते थे कहीं उन्हें भी इसका कुछ अंदाज तो रहा ही होगा नीरज बाद में जब हमने धीरे धीरे पार्टियों में जाना कम किया तब शायद समय निकल चुका था उन्होंने अपने खालीपन को भरने के लाघव ढूंढ लिए थे टीवी पर न जाने क्या क्या देखना देर तक जागना और कमरा बंद करके न जाने किस किस के साथ बतियाना, इस सब से धीरे धीरे उनकी एक अलग दुनिया बनती गई पर तुम तो मां थी रोक सकती थी ये सब हां ये अक्षेप बड़ा सरल है अपने आप को बरी कर लेने का आज वह अपने आप में न जाने किन किन ख्यालों में खल रही थी वही बच्चे हैं जिनके लिए आसमान में उठे हाथ दुआएं और सलामतियां मांगते थकते नहीं थे आज उन्हीं की खुशी पर आंसू निकल रहे हैं वो अपने आप से रोज पूछती है क्या दो संस्कृतियों के अंतराल में ये जरूरी है कि माँ बाप को आंख की किरकिरी समझ कर रहो जब तक वो आंख से निकल न जाए जबरन उसने अपने आंसू कोटरों में वापस खींच लिए कैसी मां हूं मैं और हाथ फिर से ऊपर ईश्वर की ओर उठा दिए रक्षा करना कार्ड की पंक्तियों के बीच ना हुए तो क्या हुआ दुनिया में करोड़ों लोग हैं सभी के माँ बाप क्या माथे की बिंदिया बनकर माथे पर सजे रहते हैं हमें मान लेना चाहिए कि हम स्वयं ही उन्हें नया भविष्य देने यहाँ आए थे पर क्या यही कारण था यहाँ आने का उनको नया भविष्य देने के लिए कहीं इसकी सच्चाई भी आज उसे अंदर कुरेद रही थी क्या हमारी अपनी इच्छाएं या आकांक्षाएं नहीं थी? इस महादेश का हिस्सा बनने की जरा सी कोई सीनासी बाहर की चीज ला देता लिपस्टिक टूथब्रश सेंट या कुछ और तो सालों तक हम उसे सात पर्दों में छिपाए संभाले रहते थे और अमेरिका के गुण गाते रहते ये कहीं हमारी अपनी भी सतरंगी तितलियां थीं, जिन्हें पकड़ने हम अंधाधुंध दौड़ रहे थे या कहो कि बच्चे हमारी उन आकाशीय आकांक्षाओं की चपेट में आ गए कई बार तो बड़का कह देता था मां वहा हमारे पास क्या नहीं था जो हम यहाँ पाने आए हैं नीरज के पास अपनी आहट की उपस्थिति को दोबारा जताने के लिए उसने का्ड को जोर से चूम लिया खुशी की छनछनाहट को उस सन्नाटे में खोलने के लिए नीरज ने आंखों से कोहनी हटाकर देखा और मुस्कुरा दिया